गोलवंडावन बिहारी लाल की जय श्री राधा गिरीद बिहारी जय श्री भागवत निवास आश्रम की जय श्री भावना सार संग्रह ग्रंथ की जय अष्टालीन लीला स्मरण की जय परूजी श्री बड़े बाबा जी महाराज जी श्री नेता गौर हरि गो। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय जय गोविंद जय जय राहारमण हरी गोविंद जय राोविंद जय गोविंद जय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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राघारम हरि गोविंद जय जय राम हरि गोविंद जय जय बुल वृंदावन हरिदास की जय नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय जयति पराशरसूं सत्यवती हृदय नंदनोंसो यमलगल् वाय ममृत जगत्सर्गसर्गा नवलक्षण लक्षणाक्षम जगद्धाम नमा प्रेरणया प्रवर्तितो हम बरा तस्य हरे पदकमलम वंदे श्री चैतन्यं श्रीगुरो वैष्णवाई श्री श्री उपम सागर सह गण रघुनाथानीतम तम सजीव साधुसहित श्रीकृष्ण चैतन्यं श्रीराधा सह गणलता आजान गलमित तुझे कंकावदा तो संकीर्तने का पितरों कमलाए ताप्शों मिश्रों करो तुझे वरों युगधर्म पालों बंदे जरत में करो करोम आओ अनर्पित चरित चराक करो ले आओ इन अपकलों सबल पैतृम नरुं ज्वलर सामु सवश्री अमूहानिक परत सुंदर व्यतीत करो सर्दी सलाह कंदी श्रीराधा लास्या प्राप्त मधुनासी मेवाध्वान चलत नैक्ति तस् नारायण नमस्मृत नरम जयवी सरस्वती व्या जयंती शिवाजाट पुतुभ्य कृपासी चा पावेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभु कर्णाबराशे हे रूप दुर्गत जनकोक हे भट्टो सुमते रघुनाथ दास श्री में तुलसी यत्र का पद्मण पठनम श्री वृंदावन बिहारी वृंदावन की श्री की दिव्य रजभागवत की सिद्ध भूमि और वहां श्री बड़े बाबा जी भराज श्री छोटे बाबा जी भराज और रसकों की एक दिव्य परंपरा उसके श्री चरणार में उत उत बंधन परसा भागवत निवास की एक दिव्य पद्धति रही श्री प्रात स्मरणीय स्वनामघन्य श्री श्री कृपा सुंदर बाबा जी और श्री बड़े बाबू जी भरे यहाँ के जितने भी रसिक निवासी हैं भागवत निवास के उनके लिए श्री गोविंद लीलामृत अष्टकालीन लीला स्मरण उसका एक नियम स्थापित किया कि निवास निवास में निवास करने वालों को अष्टकालीन लीला स्मरण श्री गोविंद जी नाम पर तो, की तो यह आधारभूत सिद्धांत पद्धति के साथ में जोड़ा हुआ एक जीवन पद्धति भागवत निवास की श्री बड़े बाबूजी महाराज के को ग्रहण करके उनकी कृपा को ग्रहण करके उसी स्मरण पद्धति को अष्टकालीन लीला स्मरण पद्धति को यहाँ आत्मसात करने का या उसका कुछ विचार करने का बाल प्रयास करेंगे श्री बाबा जी महेश कृपा करके शक्ति संचार करें यहाँ की जो दिव्य परंपरा है वो तदन रूप शक्ति संचार करे और अधिकार संपत्ति कृपा करके हमको दान करें जीवन में शास्त्रों में चार पुरुषार्थों का बड़ा हो हल्ला समान धर्म अर्थ काम मोक्ष इनमें धर्म और अर्थ दो पुरुषार्थ ऐसे हैं जो कि कहीं एक अंश में पुरुषार्थ हैं पुरुष माने जीव जीव का जो लक्ष्य है उसको हम पुरुषार्थ कहेंगे तो धर्म और अर्थ ये मुख्यतः बड़े पुरुषार्थ नहीं हैं ये दोनों की दोनों आम संघिक एक अंश में पुरुषार्थ हैं और ये भी परस्पर एक दूसरे के कार्य कारण हैं कभी धर्म करने से अर्थ की प्राप्ति होगी कभी अर्थ है तो उसका सदुपयोग है कि धर्म किया जाए परंतु धर्म और अर्थ एक दूसरे के कारक होते हुए भी मुख्य रूप में साधन ही है साध्य रूप में नहीं धर्म के द्वारा चाहे अर्थ मिला हो चाहे अर्थ के द्वारा धर्म मिला हो उनका फल दो हो सकते हैं या तो काम या मोक्ष तो मुख्य पुरुषार्थ काम या मोक्ष ही है इनमें काम को मुख्य पुरुषार्थ नहीं कहा जा सकता क्योंकि वह ससीम है वह कहीं विनाशील भी है और सोपाधिक भी है उसमें कहीं ना कहीं उपाधि भी लगी हुई है तो ससीम होने के कारण और होने के कारण काम जीवन का कभी भी पुरुषार्थ नहीं होता है कि काम को प्राप्त करने के बाद में भोगने के बाद में स्वर्ग को पुनः पुण्य समाप्त होने पर पृथ्वी पर ही आना पड़ेगा नष्ट पुण्य मर्द लोकपति वाली स्थिति हो जाएगी इससे काम पुरुषार्थ नहीं है काम जीवन की यात्रा को चलाने में उपयोगी मात्र एक साधन मात्र है उसका भी मुख्य फल जीवन की रक्षा करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त करना ही है इसलिए धर्म के द्वारा अर्थ अर्थ के द्वारा काम को भोगते हुए जीवन रक्षा चलाते हुए हमें कोई ऐसी वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास करना पड़ेगा जो कि चरंतन हो काम चरंतन नहीं हो सकता है वह कहीं सीमित होकर के ही स्थित है विनाशी भी है इसलिए अविनाशी वस्तु मोक्ष ही है बहुत ज्यादा विस्तार में न जाते हुए मोक्ष जो है उसके भी दो स्वरूप है मोक्ष का स्वरूप किसी ने कहा दुख की की निवृत्तिवृत्ति ये मोक्ष का स्वरूप है किसी ने कहा मोक्ष का स्वरूप है की प्राप्ति तो मोक्ष के भी दो स्वरूप हुए दुख की निवृत्ति होना क्या ये जीवन का पुरुषार्थ है ये भी एक आंशिक पुरुषार्थ हुआ मुख्य पुरुषार्थ नहीं होगा मुख्य पुरुषार्थ वो होगा जो के सत्य नित्य वस्तु को प्रदान करे इसलिए दुख की निवृत्ति होना एक नकारात्मक उपलब्धि है मुख्य उपलब्धि नहीं है किसी के शरीर में दर्द हुआ उसने पेन किलर खाया दर्द दूर हो गया वो कहता है मुझे सुख मिला तथ्य तो तो उसे सुख मिला नहीं है दुख की निवृत्ति को वो सुख कह रहा है श्री कृष्ण बलदेव की जय इसलिए दुख की नृति जिसको न्याय वैशेषिक सांख्य और मीमांसा ये तीनों के तीनों चारों के चारों जो आस्तिक दर्शन हैं, वे जिसको दुख निवृत्ति को जो पुरुषार्थ कहते हैं वह पुरुषार्थ वास्तव में मोक्ष का वह रूप वह पुरुषार्थ नहीं हो सकता है उसे अंतिम पुरुषार्थ नहीं माना जा सकता है वह नकारात्मक उपलब्धि ही है अब यदि कोई ये, ये कहे कि स्वस्वरूप की प्राप्ति खोए हुए स्वरूप की व्यक्ति को प्राप्ति हो गई वो भी मुख्य पुरुष नहीं हो सकता है किसी का बटुआ खो गया और मिल गया तो कुछ हो रही जो खोई हुई चीज थी वो वापस मिल गई तरह से जीव अपने सचित आनंद स्वरूप को भूला हुआ था उससे यदि उसको प्राप्ति भी कर लिया तो ये भी कोई उपलब्धि नहीं है यह भी एक नकारात्मक उपलब्धि है वास्तविक उपलब्धि है कि वह अपने श्रोत को प्राप्त कर ले और उसका आस्वाद कर ले इसलिए योग के द्वारा जो स्वस्वरूप की प्राप्ति यह जीवन का लक्ष्य स्थापित किया गया यह भी मुख्य लक्ष्य नहीं हो सकता नो दाई सेल्फ अपने आप को पहचानू यह जीवन का मुख्य लक्ष्य नहीं हो सकता है हम अपने स्वरूप को भूले हुए थे बट बटुआ खोया हुआ था वापस मिल गया तो ये कोई उपलब्धि थोड़ी हुई इसलिए ब्रह्म पदार्थों को प्राप्त कर ले विभू पदार्थों को प्राप्त कर ले यही परम परम उपलब्धि है परंतु विभू रूप को प्राप्त करके भी यदि आस्वाद की पूरी प्राप्ति न हो स्वरूप भूत वस्तु व्यक्ति बन जाए तो ये भी प्राप्त होकर के भी कुछ प्राप्त करना नहीं है स्वयं ही यदि कोई मिश्री बन जाए तो मिश्री का स्वाद नहीं ले सकेगा मिश्री का स्वाद लेने के लिए मिश्री से कुछ भिन्न होना पड़ेगा इसलिए ब्रह्म ब्रह्मयुज या स्वरूप के साथ में स्वरूप की अनुभूति हो जाना यह भी मुख्य पुरुषार्थ नहीं हो सकता है मुख्य पुरुषार्थ वह है जहां पर विभू पदार्थ का आस्वादन प्राप्त करके स्वयं आनंदात्मक बना जाए आनंद का भोग किया जाए ब्रह्म बन में आनंद रूप बन में आनंद तो बन जाएंगे परंतु तो स्वाद नहीं है आनंद हो और आनंद का स्वाद न हो तो ऐसा आनंद किस काम का इसलिए आनंद का स्वाद लिया जाए यही मुख्य वस्तु है और इस वस्तु को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है वह है भगवत भक्ति इसलिए भक्ति ही पंचम पुरुषार्थ हुआ मुख्य पुरुषार्थ हुआ अभी तक की बात को दोहरा दें कि धर्म से अर्थ अर्थ से धर्म की प्राप्ति होती है पर ये दोनों ही अर्थ और धर्म साधन प्रधान है फल प्रधान नहीं धर्म और अर्थ इन दोनों से दो वस्तुओं की प्राप्ति हो सकती है काम और मोक्ष इनमें काम को यदि जीवन का परम लक्ष्य मान लिया जाए तो अंत में पुण्य की या धर्म की समाप्ति होने पर पुनः दुखों में ही लौटना पड़ेगा ऐसी स्थिति में काम जीवन का परम पुरुषार्थ नहीं हो सकता है वह क्षय से युक्त है विनाश से युक्त है और आत्शय से युक्त है बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया इसलिए परम फल जो सबका आश्रय है उस आश्रय पर मोक्ष को प्राप्त करना यह जीवन का लक्ष्य हुआ मोक्ष के दो स्वरूप है दुख की निवृत्ति और अपने स्वरूप की प्राप्ति दुख की निवृत्ति सुखरूप नहीं है इसलिए वह भी मुख्य फल नहीं है स्वस्वरूप की प्राप्ति भी तत्त्वतः नया सुख नहीं है अपने पूर्व सुख को ही अनुभव किया गया इसलिए वहां पर भी कोई उपलब्धि नहीं है उपलब्धि प्राप्त करने के लिए हम जो हैं उससे कुछ बड़ी वस्तु को प्राप्त करें यदि हमने अपनी ही खोई हुई वस्तु को प्राप्त किया तो यह एक नकारात्मक उपलब्धि ही होगी इसलिए योग के माध्यम से अपने स्वरूप को पहचानना यह भी परम परम उपलब्धि नहीं हो सकती है अतः वेदांत कहता है कि हम सब जिसके अंश होकर के विराजमान हैं उस अंशी को हम प्राप्त करें तो हम अणु से विभू हो जाएंगे परंतु तो विभू हो जाए परंतु तो विभू का आस्वादन प्राप्त न हो ऐसे मोक्ष का भी कोई लाभ नहीं सुख हो परंतु तो सुख का अनुभव न हो तो ऐसा सुख किस काम तो का ब्रह्म हो जाए परंतु ब्रह्म का आस्वादन न मिले तो ऐसा ब्रह्म होना किस काम का इसलिए वैष्णव आचार्यों ने सभी व्यों ने भक्ति को ही पुरुषार्थ माना जिसमें ब्रह्म के आस्वादन की भी प्राप्ति है अब ब्रह्म का सर्वोत्तम आस्वादन कहा प्राप्त होगा ब्रह्म का सर्वोत्तम प्राप्त होगा उसके माधुर्य माधुरी को ही भगवत्ता का सार कहा गया है उस माधुर्य को प्राप्त करने का सबसे बड़ा उपाय वह कहीं भक्ति ही है अब ये भक्ति दो प्रकार की हो सकती है एक भक्ति है कि जहां उस परतत्व का हम साक्षात उनकी प्रिया बनकर के या प्रेमास्पद बनकर के आस्वादन प्राप्त करें इसको ही हम कहेंगे कामानुगा का कामरूपा या संबंध रूपा भक्ति परंतु तो कामरूपा और संबंध रूपा भक्ति कामात्मिका या संबंधात्मिका भक्ति उसमें हम जो आस्वादन प्राप्त करेंगे कहीं ना कहीं छिपे रास्ते से चोर रास्ते से उसमें स्वार्थ की एक कणिका प्रवेश कर सकती है स्वार्थ का कुछ अंश प्रवेश कर सकता है कि हमको श्याम सुंदर का सुख प्राप्त हो तो अपने सुख की कामना थोड़ी सी आ सकती है इससे भी बढ़कर के सर्वोत्तम वस्तु होगी वो होगी तत्त्व भावात्मिका भक्ति तो कामात्मिका या संबंधात्मिका भक्ति के स्थान पर तत्त्व भावात्मिका जो भक्ति है वही सर्वश्रेष्ठ है तत्त्व भावात्मिका का तात्पर्य है श्री श्याम सुंदर अपने परिकर के साथ में जो आस्वादन प्राप्त करते हुए विराजमान हैं परिकर उनके माधुर्य का जो आस्वादन प्राप्त कर रहा है और वे परिकर के माधुर्य का आस्वादन कर रहे हैं श्री कृष्ण नंद यशोदा का जो आस्वादन प्राप्त कर रहे हैं कृष्ण सुव सखा का जो आस्वादन प्राप्त कर रहे हैं कृष्ण नंद के जो चित्रक पत्रक दास है उनके सेवा का आस्वरण प्राप्त कर रहे हैं श्री कृष्ण निगुण मंदिर में श्री राधे का श्री चंद्रावली जी उनके माधुर्य का उनकी सेवा का जो आस्वरण प्राप्त कर रहे हैं उस आस्वरण में वो जो परिकर है उस परिकर की सेवा यदि की जाए और परिकर के द्वारा कृष्ण को सुख प्रदान किया जाए उसमें जितना अधिक सर्वोत्तम स्वार्थ स्वार्थहीनता की प्राप्ति होगी ऐसी स्वार्थ स्वार्थहीनता की प्राप्ति कहीं दूसरी जगह नहीं हो सकती है इसलिए तत्त्व भावात्मिका जो भक्ति है उस भक्ति को ही सर्वोत्तम माना गया रागात्मिका भक्ति में भी रागात्मका भक्ति के दो स्वरूप बताए एक हैं स्वयं श्याम सुंदर का आस्वादन प्राप्त करना कामात्मिका या संबंधात्मिका इसी को संबंधात्मिका को भी हमने दो भागों में बांट दिया एक है मधुर प्रेम के द्वारा श्री श्याम का आस्वादन प्राप्त करना उसको कहेंगे परंतु दूसरा है संबंध के द्वारा श्री श्याम सुंदर का आस्वादन प्राप्त करना संबंध कैसा बोलो जैसे बात्सल्य संबंध हो सकता है जैसे दास्य संबंध हो सकता है जैसे सक्ष संबंध हो सकता है इन संबंधों के माध्यम से श्री कृष्ण का आस्वादन प्राप्त करना तो संबंधात्मिका या कामात्मिका जो भक्ति है उसमें भी कहीं निज स्वार्थ का एक छींटा आ सकता है उससे भी सर्वथा मुक्त होने का सर्वोत्तम तो उपाय है कि हम तत्त्व भावात्मिका भक्ति को ग्रहण करें तत्त्व भावात्मिका भक्ति का तात्पर्य है जैसे श्री राधारायणी श्याम सुंदर की सर्वोत्तम सेवा करती हैं, तो श्री राधिका की सखी बनकर के राधिका को श्याम सुंदर के साथ में श्री स्वामी को श्याम सुंदर के साथ में मिलाना ये सखियों की जो सेवा है यह और भी ज्यादा उत्कृष्ट हुई क्योंकि तो इसमें कहीं भी स्वार्थ नहीं है बिल्कुल स्वार्थ नहीं इसलिए तत्त भावात्म जो सेवा है वह श्रेष्ठ ऐसी रागात्मिका भक्ति वह सर्वोत्तम पुरुषार्थ होगी वो पुरुषार्थ हमको प्राप्त हो नहीं सकता है क्योंकि हम नित्य प्रकरण नहीं है हम जीव कोटि में है इसलिए हमको उसकी प्राप्ति करने का एक सरलतम उपाय है सुंदरतम उपाय है कि सर्वोत्तम वस्तु को हम प्राप्त करें तो वो उपाय है रागानुका भक्ति तो इष्टे स्वारस की राग परमािष्टता भवे तब सागा इवारस की परम आविष्टता स्वाभाविक रूप में परम आविष्टता ये उसका एक लक्षण है इष्ट की सेवा करना इस प्रकार से सेवा करना कि हमारी आसक्ति शाम सुंदर में पूरी तरह से बने तो ऐसी सेवा जिसमें स्वाभाविकी परम आविष्टता हो उसका नाम है राग। सेवा का नाम है रा कैसी सेवा जिसमें स्वाभाविकी परमाविष्टता हो शाम सुंदर में स्वाभाविक रूप से चित्र लग रहा हो ऐसे जो सेवा है शीलन है उसका नाम है राग भक्ति उस राग भक्ति का अनुसरण करने वाली जो भक्ति है उसी का नाम रागानुगा भक्ति है रागानुगा भक्ति ही वास्तव में सर्वोत्तम पुरुषार्थ हो सकती है रागात्मका का जो अनुसरण करने वाली है उसका नाम रागानुगा यह रागानुगा भक्ति ही सर्वोत्तम भक्ति होकर के पुरुषार्थ रूप में हो सकती है अब ये का भक्ति कैसे उत्पन्न हो यह श्लोक तो हुआ इस रागात्म रागान भक्ति को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है वह है लोभ। शास्त्र की आज्ञा से ये, ये रागानुमका भक्ति यदि उत्पन्न होगी तो वो वैधि की ओर हमको खींच ले जाएगी शास्त्र की आज्ञा से यदि श्याम सुंदर का हम सेवन या श्री बृज गोपिका ग्रहण का सेवन करेंगे तो वो हमको बैधि भक्ति की ओर ले जाएगा परंतु तो यदि हम श्री श्याम सुंदर और उनके भक्तों का अनुगत्य ग्रहण करेंगे लोह के कारण तो वो हमको शुद्ध रागात्मिका की ओर ले जाएगा तो इस्ते स्वारस की राग परमाविष्टता भवित साचे स्वारस की जो परमािष्टता है उस परमािष्टता का नाम ही रागभक्ति राग भक्ति का अनुसरण करने वाली भक्ति रागानुगा भक्ति है ये रागानुगा भक्ति भी लोभ के कारण उत्पन्न होगी इसलिए कहलाएगी रागानुगा भक्ति यदि शास्त्र की आज्ञा से ये भक्ति प्रवृत्त हुई है तो वो कहलाएगी वैधिक भक्ति इनमें जो रागानुवा भक्ति है उस रागानुवा भक्ति को प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन है वह है अष्टकाली लीला अपनी बात को दोहरा देीकित रूप में कि मोक्ष में ब्रह्म की स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी परंतु ब्रह्म का आस्वादन प्राप्त नहीं होगा आस्वादन प्राप्त करने के लिए भक्ति को ही पुरुषार्थ कहा गया भक्ति के स्वरूप दो हैं कहीं श्याम सुंदर के साथ में राग संबंध को लेकर के भक्ति की जाए कहीं तत्त भावात्मिका भक्ति की जाए जहां राग संबंध को लेकर के भक्ति की गई वह राग संबंध की भक्ति भी दो प्रकार की एक संबंधानुगा एक कामानुगा, कामानुगा भक्ति कामात्मिका जो भक्ति है संबंधात्मिका और कामात्मिका इनमें कामात्मिका का जो, का का। का जो अनुसरण करने वाली भक्ति है उसका नाम ही कामानुगा या रागानुगा भक्ति है इस कामानुगा का, रागानुगा का भक्ति का आश्रय ग्रहण करने के लिए साधक को अष्टकालीन लीला स्मरण करना चाहिए श्याम सुंदर की लीलाएं नृत्य हो रही हैं सारी अनेक प्रकार की लीलाएं हैं इनमें यदि नैमित्तिक लीलाओं को प्रस्तुत किया जाए उन उनकी ओर ध्यान केंद्रित किया जाए तो नैमित्तिक लीलाएं तो कभी कभी होंगी सदा प्राप्त नहीं होगी इसे सर्वदा प्राप्त करने के लिए अष्टकालीन लीला का ही स्मरण पहले करना चाहिए जैसे रथयात्रा का कोई स्मरण करे तो रथयात्रा तो एक दिन होगी परंतु तो अष्टकालीन लीला का जो स्मरण है वो सर्वदा विराजमान है तो जो नैमित्तिक लीलाएं हैं वे कैजुअल वे कभी कभी प्राप्त होंगे सदा प्राप्त होने वाली नहीं है विशेष उत्सव पर आकर ए वो लीलाएं विशेष स्थान विशेष उत्सव पर वे लीलाएं संपादित होने वाली है जबकि अष्टकालीन लीला का जो दैनंदनीय लीला है उस लीला की प्राप्ति सर्वदा है अतः जिस लीला में निरंतरता प्राप्त हो ऐसी निरंतरता को प्राप्त करने वाली जो लीला है वह लीला अष्टकालीन लीला स्मरणीय है उस अष्टकालीन लीला स्मरण के लिए रसिक जनों ने जो दर्शन किए और उनकी जो अनुभूतियां हुई उन्हीं का एक दिव्य संकलन श्री कृष्णदास ताद ने किया मानसी गंगा के जो सिद्ध कृष्ण बाबा उनने इस लीला का संकलित किया चौतीस जो महापुरुषों के ग्रंथ हैं चौतीस ग्रंथ उनके सार सार को उन्होंने संग्रह किया तो ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें चौतीस ग्रंथों का सार हमको एक जगह मिल जाए ऐसी कृपालता और काम मिलेगी। चौतीस ग्रंथ नहीं पढ़ने पड़ेंगे। एक जगह चौतीस ग्रंथों का साथ पूरी जगह मिल जाए और उसमें से चुन करके जो सार सार वस्तु हैं उन सार सार वस्तुओं का श्री कृष्णदास ता सिद्ध श्री मानसी गंगा के सिद्ध कृष्णदास बाबा बाबाजी महाराज उनने उनका संकलन किया और आठ जो संग्रह है माने अष्टकालीन लीला में दिशांत प्रातः पूर्वांत मध्यान अपरा प्रदोष और रात्रि इन आठों लीलाओं का जिन्होंने 35 ग्रंथों से संकलन किया चौतीस ग्रंथों से जिन्होंने संकलन किया वो संकलन उनका सार हमको एक जगह चौतीस ग्रंथों को पढ़ने का एक लाभ और उसका निचोड़ हमको प्राप्त हो जाए इतना दुर्लभ कृपा ऐसी उदार कृपा और कहीं कैसे मिल सकती है इसलिए ग्रंथ वास्तव में सार संग्रह होकर के ही विराजमान आजकल कलेक्शन के नाम पर बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट किए जाते हैं ये अमुक कलेक्शन अमुक कलेक्शन ये ऐसा कलेक्शन है जो कि सारे सालों का सार होकर के विराजमान तो ये भावनाओं का भी जो सार है चौतीस ग्रंथों की जो भावनाएं हैं, उन ग्रंथकारों के ने जो लीला का दर्शन किया उनकी भावनाओं के सार का संग्रह कृपा करके श्री कृष्णदास सिद्ध कृष्णदास बाबा ने किया अब ये सिद्ध शब्द लगाने का तात्पर्य ये है कि जिनको इस यथावस्थित देह में ही श्री कृष्ण साक्षात्कार की प्राप्ति हो गई ऐसे महापुरुषों को सिद्ध कहते सिद्ध शब्द का अर्थ है जिनको यथा सिद्ध में श्री कृष्ण लीला का और कृष्ण कृपा का साक्षात अनुभव हो जाए उनको सिद्ध कहते हैं और श्री कृष्णदास पात की भी स्थिति यही रही कि बहुत बाल्यकाल में ही श्रीमत वृंदावन में चले आए ब्रिज में निरंतर निरंतर निवास किया और एक दिन श्री ध्यान कर रहे हैं कि श्री प्रियालाल मानसी गंगा में कहीं जल केली कर रहे हैं और तो जल केली करते करते श्री प्रिया जी की कहीं खुल गया है और प्रिया जी जिस समय स्नान करके निकली जल के लिए करके निकली उस समय अपने चरण का नुपुर नहीं देख रही है रहे मेरा नुपुर कहा गया और उस समय श्री सारी सखी बोली बोल सखी हम अभी लाती है और उस समय श्री विशाखा जी ने ललता जी ने आदेश प्रदान किया है श्री कृष्ण सिद्ध कृष्णदास जी महाराज को पाद को कि तुम नूपुर ढूंढ करके लाओ और ये तीन दिन तक जल में बोता लगाए और जल से निकले नहीं हमने भी अपने बचपन में देखा मानसी गंगा में बहुत बड़े बड़े कछुआ थे अब तो नहीं दिखते बहुत भोट बड़े बड़े कछुआ इतने बड़े बड़े कछुआ तो किसी ने समझा के बाबा को कछुआ ने दबा लिया ऐसा सामान्य सब लोगों ने समझा कि अब नहीं आएगा बाबा जी कहीं जल में गया है और कछुआ पकड़ लेते थे और कछुए का एक स्वभाव है कछुआ पकड़ लेता है तो छोड़ता नहीं तो ये एकदम व्याकुल सबके साथ तो तीन दिनों के बाद में श्री कृष्णदास बाबा जी महज सिद्ध बाबा ये जिस समय निकले और शिवप्रिया जी को भावना में प्रिया जी को नुपुर उस नुपुर को प्रदान किया प्रिया जी ने उनको आशीर्वाद दिया और हाथ में बीड़ा लेकर के प्रसादी ये बाहर निकले हैं मानसिक और सब लोगों ने प्रसादी बीड़ा उसको ग्रहण किया सबको बांटा और ये उसका भक्षण करते हुए विराजमान हुए हैं परम परम सिद्ध होकर के विराजमान हुए रहने थे उड़ीसा के मयूर मयूरभंज जली के पंत ब्रिज में बिल्कुल बालक अवस्था में ही ये आ गए थे पंद्रह सोलह वर्ष की अवस्था में ही श्री ब्रिज में आ गए थे और इनका बटकृष्ण नाम था घर का सिद्ध होगा भटकृष परंतु सिद्ध हो गए और श्री कामन की जो बाबा उनकी बड़े बाबा बड़े सिद्ध बाबा सब लोग उन्हीं के शिष्य होकर के रहे उनके ही में ये सेवा करते हुए जय कृष्णदास बाबा कामन के जो सिद्ध बाबा है कामत के सिद्ध बाबा को सब जानते ही हैं कि मैंने श्री रामकृष्ण स्वयं इनके पास में आए और बोले बाबा प्यास लग रही है पानी पे दे और बाबा कह रहे अरे ग्वारी तुम्हारा रोज को काम हमें तुम्हें पानी पीवा आना पड़े अपना भजन छोड़ के अब तुमको तुमको पानी कि तुमको अपना भजन करे परंतु तो आए हो तुम तो लोग बोले नहीं तेरे कनुआ का पानी बड़ा बड़ो मीठो बड़ा ठंडो लगे गर्मी लग रही है पानी पानी भी तावाए होगा का। और का भजन करे हो ये हंसते भी जा रहे हैं कह रहे है, अरे अरे भाज बहुत हैरान करो और श्री राम कृष्ण दो पानी पी रहे हैं पानी पी करके जब गए तब विचार ये क्या हुआ? ये तो रामकृष्ण थे मैं जिनको ग्वालिया समझ करके जिनकी अवहेलना कर रहा था वे तो रामकृष्ण थे और श्री रामकृष्ण ने, ने, ने दर्शन दिए और करुआ का पानी पी करके और बाबा ने पिलाया श्री जय कृष्णदास बाबा जी महाराज ने और उनको उनका पान पान करके श्री रामकृष्ण पधारे ऐसे सिद्ध सोलह और उसके बाद में अपूर्व कृपा हो गई कभी कभी आकर के बीच बीच में पानी पी जाते हैं एक दिन की घटना नहीं है और भी और भी कई बार ऐसी घटना अद्भुत हुई और बिम्ह में रह, रह जाते थे उन्हीं के परम कृपा पात्र होकर के श्री कृष्णदास बाबू जी महाराज ये ताकपात मानसी गंगा की ये विराजमान और श्री प्रिया जी को नियार्वादी प्रदान कर रही हैं, हो रही हैं और उसको लेकर के और उस समय श्री प्रियालाल की अष्टकालीन लीला का इन्होंने जो चिंतन किया उसी चिंतन का संकलन करने का प्रयास किया तो महापुरुषों ने श्री लीला स्मरण के एक विपुल साहित्य की उस समय रचना तब तक, तक हो चुकी थी श्री के बाद में भागवत रूप पहले से ही थी परंतु तो श्रीमद भागवत अष्टकालीन लीला स्मरण की एक विशाल प्रभुत साहित्य उसकी रचना हो गई थी इनमें मुख्य से श्री रूप गोस्वामी जी ने श्री आठ श्लोकों की रचना की जो कि मूल स्त्रोत्र श्लोक है स्मरण मंगल स्त्रोत्र श्लोक तो वंदना के हैं और आठ श्लोक एक एक लीला के एक एक यान की लीला का मूल संग्रह उन्हीं के विस्तार के रूप में श्री कृष्णदास कबराई ने श्री गोविंद लीला में 22 सर्गों में ष्टकालीन लीला का विस्तृत विवेचन किया श्री जी, जी उन जी ने इसी लीला का एक महाकाव्य के रूप में कृष्ण भावनामृत इस महाकाव्य के रूप में उस लीला का सुंदर गायन किया और उस लीला का निरूपण किया इसी तरह से श्री ने कौमुदी में श्री कवि कर्णपुर गोस्वामी पार ने श्री कृष्ण की अष्ट अष्टकालीन जो लीला है उस लीला का वर्णन किया श्री केशव काश्मीरी जी ने श्री लीलाओं का कर्म दीपिका में कुछ संकेत निरूपण किया और श्री केशव काश्मीरि जी के भी कृपा पात्र होकर के श्री भट्ट जी हुए और श्री भट्ट जी के नमार्थ प्रदायक हुए श्री भट्ट जी और श्री भट्ट जी के यहाँ पर के शिष्य होकर के श्री हरि व्यास देवाचार्य जी महाराज जी श्री महावाणी जी को कृपा करके कर प्रकट कर किया जिस महावाणी जी में श्री अपने परम गुरु श्री केशव काश्मीर जी उनके द्वारा संकलित जो अः क्रम दीपिका थी उस क्रम दीपिका के अः बहुत सारे क्रम दीपिका में कुछ संकेत दिए गए थे सिद्धांत का भी निरूपण किया गया था पूजन पद्धति का भी निरूपण किया गया था उसके आधार पर उन्होंने श्री महावाणी जी में पांच सुखों को प्रकट किया सेवा सुख उत्साह सुख सुरज सुख सहज सुख और सिद्धांत सुख ये पांच सुख इनको प्रकट किए श्री भट्टी जी ने कृपा करके जो अपना जो वाणी है उस वाणी में उन्होंने ब्रिज सुख को और मिलाया और छह छ का वर्णन किया और उसके आधार पर एक विपुल जो अष्टकालीन लीला स्मरण का जो साहित्य है वो साहित्य श्री लुम्बा संप्रदाय में प्रकट श्री कृष्ण क्रमदीपिका के बहुत सारे दृष्टान्त श्री जीव गोस्वामी जी ने अपनी टीकाओं में कृपा करके प्रदान किए हैं इसी प्रकार श्री गीत गोविंद गोविंद लीलामृत इन अष्टकाल लीला के बहुत सारे जो ग्रंथ हैं उन बहुत सारे ग्रंथों का यहाँ पर संकलन किया गया और मुख्य रूप से श्री गोविंद लीलामृत मुख्य रूप से श्री कृष्णान कौमदे और राधा गोविंद गोविंद लीलामृत कृष्ण भावनामृत इन ग्रंथों के सार को इस ग्रंथ में सम्मिलित किया श्री कृष्णदास ताकपाधक उनके ही बाद में शिष्य हुए श्री लाला बाबूजी लालू बाबू जी उनको श्री मानसी गंगा के इन इस ग्रंथ के संकलन करता श्री कृष्णदास ने उनको भजन मार्ग की बड़ी शिक्षा प्रदान की एक दिन श्री अः लालू बाबू जी अपने गुरु जी से बोले कि न जाने गुरु जी क्या बात है भजन करने बैठता हूं तो चित्त उचाट होता है भजन में से मन नहीं लगता है क्या बात है उन्होंने कहा कि तुम्हारे मन में कोई आठ है उस आठ को निकाल दो लक्ष्मी चंद्री जो हैं उनसे माधुतरी मांगी माधुतरी मांगने पर फिर उनकी वो आठ भी निकलती श्री लाला जी परम विरक्त होकर के विराजमान और ये कहा कि जब मैं जाऊं तो मैंने मेरे श्री वृजरज उसका ही विशेष रूप से उसका संपर्क मुझे प्राप्त तो ये लालज की बहुत बड़ी उनकी भजन पद्धति अद्भुत रही और अपना सर्वस्व श्री कृष्णचंद उनके लिए समर्पित करते हुए तो श्री अः कृष्णदास तात्पात इन्होंने अनेक अनेक भक्तों की एक विशेष परंपरा रस जनों की परंपरा प्रदान की जिस परंपरा को प्राप्त करके शिव नाम की रस पद्धति वह विशेष रूप से बनाई श्री कृष्ण भावनामृत में गुटका ग्रंथों में जो लीला स्मरण करने की गई उनका लीला भाग यह मुख्य रूप से श्री कृष्ण भावनामक से ही बाद में संकलित किया गया पहले गुटका ग्रंथ श्री गुरुदेव शिष्यों को कहीं अपने प्रवचनों में बताते थे गुटकाओं के तीन अंश है गुटकाओं का एक अंश है जहां पर पूजन पद्धति का निरूपण किया उसमें श्री वृंदावन योगपीठ के मध्य में योगपीठ है उसके आठ पत्र हैं जहाँ पत्र कमल कोश के साथ में मिलते हैं वहां पर मंजिलियों की कुंज हैं पत्रों का जो शीर्ष भाग है उसमें अष्टमुख्य सखी हैं पत्रों का बीच का जो भाग है उन बीच के भाग में ललता विशाखा आदि अष्ट सखीगण वे विराजमान है जैसे उत्तर दिशा की ओर श्री ललताजी हैं जो ईशान कोण है उसमें श्री विशाखाजी हैं पूर्व दिशा में श्री चित्रा जी है इसी तरह से जो अग्नि दिशा है उसमें चमकता हाँ इंदुलेखा जी इंदुलेखा जी अः फिर जो दक्षिण दिशा है उनमें श्री अः तुंग विद्या जी तुंग विद्या पश्चिम और श्री सुदेवी जी रंगदेवी जी ये दोनों में और वायु में विराजमान है इस प्रकार अष्ट सखीगण आठों पत्रों में विराजमान है और उनके ऊपर जो पत्र हैं उन पत्रों में सखीना और सखीगणों के साथ साथ उप सखीगण उन सबों के आठ एक एक पत्र के आठ आठ पत्र और इस तरह से योगपीठ उस योगपीठ का ध्यान तो इनमें जो सखियों का पूजन है वह पूजन का भाग मुख्य रूप से श्री गोपाल गुरु ने प्रकट किया यो महाप्रभु के परम कृपा पात्र रहे और महाप्रभु ने जिनको गुरु की पदवी प्रदान की छोटे से बालक हैं महाप्रभु के साथ में महाप्रभु मनुष्य मनुष्यलीला में जिस समय डोल डाल के लिए जाएं इस समय ये लोटा लेकर के महाप्रभु के साथ में जाए महाप्रभु उनको होश रहे नहीं और महाप्रभु उच्च स्वर से कृष्ण नाम का गायन कर करे तो गोपाल गुरु उस बालक ने महाप्रभु को टोका और कहा कि कृष्ण नाम तो मंत्रों में श्रेष्ठ है और अपवित्र अवस्था में क्या कृष्ण नाम का उच्चारण किया जा सकता है आप शौचिकी स्थिति में भी कृष्ण नाम का उच्चारण करते हैं तो मंत्र का उच्चारण तो अवस्था में किया जा सकता है महाप्रभु बोले बाप गुरु जी क्या सुंदर तुमने उपदेश दिया उस बालक को हंसी में महाप्रभु जी कह रहे गुरु जी तो उनका नाम हो गया गोपाल गुरु गोपाल था बालक का नाम और गुरु महाप्रभु ने उनका नाम रख दिया दूसरे दिन जब महाप्रभु डोल डाल के लिए गए तो बालक भी गया साथ में और महाप्रभु ने अपवित्र हाथ से अपनी जीप पकड़ ली बोले मेरे ये क्या कर रहे हो आपके हाथ अपवित्र हैं, उनसे जीप तो पकड़ रहे हो बोले क्या करू ये जीप मानती नहीं है तुमने कल उपदेश दिया था कि अपवित्र अवस्था में कृष्ण नाम लेना चाहिए जी मानती नहीं है इसलिए रोक रहा हूं उस बालक ने दूसरा प्रश्न दिया मैं एक बात पूछ पूछता कि यदि अवस्था में हो और उस समय यदि प्राण का समय आ जाए मृत्यु का समय आ जाए तो कृष्ण नाम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए तो बोले वाह गुरु जी क्या हो कृष्ण नाम के लिए कोई भी देश काल का नियम नहीं है तुम तो गुरु हुए वे ही गोपाल गुरु होकर के प्रसिद्ध हुए तो उन गोपाल गुरु ने बड़े हो करके फिर राधाकांत मठ उसका अधिपति बन करके का विराजमान हुए महाप्रभु की बात में सेवा का सारा भार उनको ही प्राप्त हुआ महाप्रभु ने कुछ दिन सेवा की थी ठाकुर जी की फिर श्री गोपाल गुरु उनने वहां के मेहनताई श्री जगन्नाथपुरी में राहकान मठ गंभीरा मठ उस गंभीरा मठ की मेहनता स्वीकार की और उनके बाद में उनके शिष्य जो हुए श्री ध्यानचंद्र जी उन ध्यानचंद्र जी को अधिकार की प्राप्ति दी ध्यानचंद्र जी ने जितनी भी सखी गण और मंजिली गण उनके रूप का समाधि में ध्यान किया और जो समाधि में ध्यान किया उस ध्यान को उन्होंने कहीं अंकित किया उसको उन्होंने प्रकट किया तो गुटका ग्रंथों का दूसरा जो भाग है वो है ध्यान का भाग पहला भाग है मंत्रों का भाग मंत्र प्रकट किए थे मुख्य रूप से श्री गोपाल गुरु जो ध्यान का पक्ष है कि कौन सी सखी की कौन सी सेवा है वो कौन से प्रकार के वस्त्र को धारण किए हुए है कौन सी कुंज है किस कुंज में रह रही है तो ये सखियों का स्वरूप उनकी कुंज इन सब का ध्यान श्री ध्यानचंद प्रभु जी ने किया था तो ध्यानचंद जी के का जो पक्ष है वो लीला स्मरण में ध्यान का जो पक्ष है वो श्री ध्यानचंद है और फिर विभिन्न जो लीलाएं हैं उन लीलाओं का स्मरण उस पक्ष को विशेष रूप से ग्रहण किया गया था वो ग्रहण किया गया था श्री गोविंद से इन ग्रंथों से और वो मुख्य रूप से वो संकलन हुआ श्री कृष्णदास पापाद जी महाराज के द्वारा मानसी गंगा के जो सिद्ध कृष्णदास बाबा है जिनने ये इस ग्रंथ का इस संग्रह का संकलन किया उनने विशेष रूप से लीला का जो पक्ष है उस लीला के पक्ष को कौन सी में किस किस प्रकार से लीला होती है उस लीला के पक्ष को उन्होंने कृपा कर करके प्रदान तो इस प्रकार तीनों वस्तुओं को मिलाकर श्री के फिर कुटिका ग्रंथ श्री गुरुदेव शिष्य को प्रदान करते थे कि पूजन करने में ये मंत्र का प्रयोग हुआ जैसे राधाराणी का पूजन करना है तो इसमें इस मंत्र के द्वारा श्री राधारणी को के ऊपर पुष्प चढ़ाए जाएंगे पूजन होगा श्री कृष्ण का पूजन करना है वृंदावन का ध्यान करना है वृंदा देवी का ध्यान करना है ललता जी का विशाखा जी का चित्रा जी का इंदुलेखा जी का तुंग विद्या जी का इनका ध्यान कर रहा है तो इस मंत्र के द्वारा पूजन किया जाएगा तो सारी युद्धेश्वरियों के मंत्र मंजिलियों के, के मंत्र मंत्र श्री राधा के मंत्र इन मंत्रों के भाव को तो श्री गोपाल गुरु ने विशेष रूप से सिद्ध किया जो सखियों का क्या स्वरूप है श्री प्रियालाल का क्या स्वरूप है उन स्वरूप का चित्रा विशेष रूप से श्री ध्यानचंद्र प्रभु ने किया और जो पूर्वांग लीला मध्यान लीला आदि जो लीलाएं हैं विभिन्न यामों की उन लीलाओं का चिंतन स ता ने इनको किया और इनको मिला करके मौखिक पद्धति के द्वारा पद्धति के द्वारा वे ग्रंथ प्रकट किए गए ग्रंथों का एक रूप प्राप्त नहीं होता है लिखित रूप में जिस गुरुदेव ने जिस तरह से शिष्य को बताया शिष्यों ने उन ग्रंथों को लिखा इसलिए एक रूपता नहीं है पंत तो पद्धति वह सब पूरी की पूरी श्री गुटका ग्रंथों की वह श्री गोपालगुण श्री ध्यानचंद प्रभु और श्री कृष्णदास तात्पाद इन तीन महापुरुषों की दी हुई वो पद्धति है इनमें श्री अष्टकालीन लीला स्मरण में श्री रूप गोस्वामी ही ने जो स्मरण मंगल स्त्रोत्र में आ, निवेदन किया जो आज्ञा की उसमें आठ श्लोकों में सारे एक एक याम की लीला का संकलन किया ये जो संकलन है ये अद्भुत है उसमें दो श्लोक प्रारंभ में उन्हें दी गई मंगल स्त्रोत्र में पहला जो स्त्रोत्र जो श्लोक है वो है श्री लीला की राधा प्राण चरण के या सेवा चरित परई अष्ट लीलाकंद मानसी श्रीराधाबंध सेवां ला सारा यहां तथयसी मेवागाजमनचल नैतिकम दस से नौ श्री श्याम सुंदर की नैतिक जो लीला है अर्थात नित्य होने वाली लीला ये ऑकेजनल लीला नहीं है एक अमुख अवसर पर उत्सव में होने वाली लीला नहीं है ये नैतिक लीला है तो श्याम सुंदर की जो नैतिक लीला है उस नैतिक लीला का हम प्रणाम कर रहे हैं नैतिक लीला को प्रणाम कर रहे हैं अब श्री श्याम सुंदर की दैनंदिन दैनिक रोटीन की जो लीला है अष्टकालीन जो लीला है जो सदा होती है अब अष्टकालीन लीला की एक विशेषता है कि इसमें नित्य सेवा सेवा की सुविधा प्राप्त है उत्सव आएगा तब सेवा करेंगे के ऐसा होता है जगन्नाथ जी के मंदिर में किसी का एक दिन के लिए कोई सेवा आती है बस किसी की दो दिन के लिए सेवा आती है जब सेवा का बार आएगा तब सेवा मिलेगी ठंड ठंड पालो तपकते रहो आ, बात देखते रहो पर नैतिक जो सेवा है उसकी विशेषता यह है कि नैतिक सेवा में नित्य ही यह सेवा का को प्राप्त है तो नैमित सेवा में निमित्त आने पर फिर सेवा मिलती है जबकि नित्य सेवा में सदा सदा सेवा मिलती है इसलिए नैतिक सेवा यह साधकों के लिए बड़ी उपयोगी है तो उस दैनंदन सेवा की वंदना करते हुए श्री को स्वामी जी कह रहे हैं पहले श्लोक श्री राधा प्राण बंधु श्री राधा कहकर के क्या दिखाया कि मेरा सीधा है श्री राधा से अब राधिका का संबंध है श्याम सुंदर से इसलिए श्याम सुंदर भी हमारे प्यारे हुए क्यों प्रेम की एक रीति है कि प्यारी की प्यारी वस्तु तो दुग्नि प्यारी होती है तो ये बात नहीं है क्या हम तो राधिका के दासी है हमें श्याम सुंदर से क्या करना ये नहीं कह सकते तो श्याम सुंदर हमारे दुगने प्यारे हैं प्यारी की प्यारी तो दुगनी प्यारी होती है तो श्री राधा यद्यप अपना संबंध श्री राधिका के साथ में है पर उनके प्राण बंधु हैं श्री श्याम सुंदर उनकी ये जो दैनंदिनी लीला है ये लीला ऐसी है जो कि केश शेषांति गम्या कमाने ब्रह्मा माने शिव तो केश और शेष माने जिनके साहस तो फण हैं ऐसे शेष भगवान उनके लिए भी जो अगम्य ये अष्टकालीन लीला का स्मरण ब्रह्मा शिव और शेष भगवान इनके लिए भी अगम्य है तो श्री राधा प्राण बंधो चरण कमलियों के शेष आदि गम्य या साध्या प्रेम सेवा या प्रेम सेवा है प्रेम सेवा का तात्पर्य है कृष्ण को ईश्वर समझ करके सेवा नहीं की जाएगी कृष्ण को लौकिक संबंध भाव के द्वारा सेवा की जाएगी हम जो श्री निकुज की दासी हैं हम दासियों के लिए श्री कृष्ण ब्रह्म परमात्मा ईश्वर महापुरुष अनंत कोट ब्रह्मांड नायक वे नहीं है हमारे लिए परम सुकुमार ब्रजराज कुमार एक बार उनकी बात को हमने समझ लिया और समझ करके ज्ञान की पूरी पोटली माथे से लगा करके ऊंची ताल पर रख दी हाँ तुम्हें ऐसे हो अब हमारे तुम्हारे साथ में जो संबंध है वो संबंध है मैं हूं श्री नुकुंजी की एक सबसे छोटी अदना दासी और तुम ब्रजराज कुमार लौकिक संबंध भाव एक गांव का जो संबंध भाव है गांव में जैसे गांव का जो ग्रामाधीश है उसके सेविता का जैसे ग्रामाधीश के राजकुमार के साथ में जो संबंध है ऐसे ही तुम श्री नंद बाबा के ब्रजराज कुमार हो नंद बाबा के कुमार हो उन ब्रजराज के परम ब्रजराज कुमार की परम प्रिया श्री राधिका उन राधिका की मैं भी दासी हूं इसलिए मेरा तुम्हारे साथ में भी कहीं ना कहीं संबंध है और तुम मेरे दुगने प्यारे होंगे मेरी आराध्या श्री राधिका और उन राधिका के आराध्य हो तुम इसलिए तुम दुगने प्यारे होंगे ऐसे तुम्हारी हैं मेरी स्वामी श्री राधिका इसलिए मेरी राधिका मेरे लिए चौगनी प्यारी हुई रस की रीति है प्यारी की प्यारी वस्तु तो दुग्न प्यारी होती है राधिका के प्यारे तुम हो इसलिए तुम दुग्ने प्यारे हुए तुम्हारी प्यारी श्री राधिका है इसलिए श्री राधिका चौगनी प्यारी होकर के मेरे लिए विराजमान तो श्री राधा प्राण बंधु श्री राधिका के प्राण बंधु उनके चरण कमलियों के शेषाद गम्य उनके चरण कमलों की जो आराधना है चरण कर्मों की आराधना का तात्पर्य कि किसी दूसरे संबंध से तुम्हारी आराधना नहीं कर रही हूं दो प्रकार की भक्ति बताई थी एक काम हाल और एक संबंध हाल तो संबंध हाल भक्ति माने सखा या दास या ये जो अन्य जो संबंध है पैटर्नल या फ्रेंडली या सर्वेंटल जो सर्वें संबंध है उन संबंधों को हम नहीं अपनाएंगे हमारा जो संबंध है वो आपके साथ में क्या है मेरी स्वामी राधिका उनके तुम प्यारे तो मधुर भाव का जो संबंध है चार भाव हैं दास से सच्चे बातल्य और मधुर इनमें मधुर भाव का जो संबंध है वो ही मेरा उपास्य है अपने आप को बिल्कुल कहीं एकाग्र कर लिया एक जगह केंद्रित कर दिया तो केश शेषाद्य गम्या ऐसी जो प्रेम सेवा चरण कमल योग चरण कमल योग प्रेम सेवा चरण कमल की जो सेवा है उसको कहकर के ये दिखा दिया कि मैं स्वयं कभी भी हाय हाय नाय तो बनना चाहूंगी ही नहीं मैं श्री राधिका की दासी ही हूं कभी भी त्रकाल में मैं नायिका भाव धारण नहीं करूंगी का काम में साक्षात साक्षात्पान करूंगी ये अभिलाषा मेरी कभी है ही नहीं इसलिए चरण कमल चरण कमल कहकर के मैं राधिका की दासी हूं तुम्हारे भी चरणारिंद की दासी हूं बंद ऐसी दासी जिसका मधुर प्रीति में भी मधुर प्रीति के क्षेत्र में भी मेरा प्रवेश है श्री राधिका कृष्ण का जो मधुर प्रेम का जो साम्राज्य है उस साम्राज्य में भी इस दासी का प्रवेश है दासी कई तरह की हो सकती है एक मधुर प्रेम के क्षेत्र की दासी हो सकती है एक केवल की दासी होगी तो वो के रस में प्रवेश करेगी कोई दासी होगी तो केवल भाव में ही प्रवेश करेगी कोई होगा होगा तो सख्य भाव में प्रवेश करेगा परंतु मैं वो दासी हूं जो के मधुर प्रेम के क्षेत्र में भी दास भाव से जिसका प्रवेश है तो राधा प्राण बंधो चरण कमलियों प्रेम सेवा है प्रेम सेवा कैसी है के शेषात्य मान्य ब्रह्मा ईश माने शिव वे भी जिनको प्राप्त नहीं कर सकते हैं काढ़ लोगले लभ्या क्यों जी ये प्रेम सेवा मिलेगी कैसे मेरे हृदय में ये जो प्रेम सेवा उत्पन्न हुई है यह काल्ले कब्जा का लोभ के कारण उत्पन्न हुई है शास्त्र को पढ़कर के शास्त्राजा में सेवा करने में प्रवृत्त नहीं हूं बल्कि लोभ के कारण प्रवृत्त हुई हूं तो मैं वो दासी हूं जो कि लोभ के कारण प्रवृत्त हुई हूँ ब्रिज चरित्र पर का लब आह श्री विश्वानंद ने श्री विशाखा जी श्री ललता जी श्री वृंदा जी श्री इंदुलेखा जी श्री नांदी मुखी जी जैसे आपको प्राप्त करती हैं तो ये जो श्री राधिका का मधुर प्रकर है उस मधुर प्रकर के महिमा का दर्शन करके मेरे हृदय में भी लोभ उत्पन्न हुआ कि क्या मैं श्री रूप मंजिली के युद्ध के भीतर एक अदनासी छोटी सी दासी बनकर के विराजमान होंगे मैं भी सेवा करूंगी तो के लवल श्री रूप मंजिली जी की महिमा का श्रवण करके विशाखा जी की महिमा का श्रवण करके उनके अंगत्य में दासी बनकर के विराजमान तो लवल के कारण लोभ के कारण या प्रेम सेवा दम्य है प्राप्त हो सकती है साप्ता यामता ऐसी प्रेम सेवा जिसके द्वारा प्राप्त हो पृथ्वी मानसी मत्स्य सेवा उस सेवा को मैं प्राप्त करूं वो सेवा भी मानसी है उपकरण की सेवा सदा सीमित होगी जबकि मन की सामर्थ्य उपकरणों की सामर्थ्य से कहीं अधिक होती है हम सब जानते हैं मन की ताकत जितनी है उतनी उपकरणों की ताकत नहीं हो सकती है व्यवहार में देखने में आता है कि एक व्यक्ति दो किलो का आलू का थैला लेकर के चार सिलुई चढ़े तो हाथ पे लगता है ऐसे मे उसे श्वास उसकी उखड़ जाएगी और वही व्यक्ति सोता है और सोने में एक पंच मारता है बड़े से बड़े पहलवान को धूल चटा देता है तो जो एक थैला लेकर के नीचा हाथ चल सके वही सपने में एक पंच मार्ग करके बड़े से बड़े पहलवान को धूल चला देता है इससे पता लगता है कि शरीर की ताकत की अपेक्षा मन की ताकत कहीं अधिक है इससे मानसी सेवा कर रहे हैं हमारे पास में कितने से उपकरण उनके द्वारा क्या सेवा करेंगे मानसी सेवा में श्रीमद वृंदावन के दिव्य स्वरूप का ध्यान किया जा सकता है उनके अनंत वैभव का असीम वैभव का ध्यान किया जा सकता है जबकि उपकरण की सेवा सर्वदा सर्वदा ससीम ही होगी लिमिटेड होगी असीम नहीं होगी तो मानसी अस्य सेवाओं श्री श्यामचंद्र की प्रिया जी की मानसी सेवा करने के लिए भाव्यां रागारू पान जो राग मार्ग है उस राग मार्ग के द्वारा ही ये वस्तु प्राप्त होगी राग का मार्ग क्या है चार चीज इस रागानुभाग रा मार्ग में चार चीजों को अपना करके चलना चाहिए पहली चीज है लोभ दूसरी चीज है कृपा यह कृपा का मार्ग तीसरी चीज है अनुगत्य मैं सर्वदा सर्वदा किन्हीं श्री रूप मंजिली रत्न मंजिली उनके अंगत होकर के ही मैं सेवा कर रही हूं अंगत चौथी चीज है कि मैं दासी और श्री प्रियालाल ये तो चार चीज जिसके पास में है वो इस रागानुगा मार्ग में प्रवेश करेगा रागानुगा मार्ग में प्रवेश करने के लिए चार तथ्य चाहिए चार क्वालिटी चाहिए चार योग्यताएं चाहिए चार योग्यताएं नहीं हैं तो राग मार्ग में प्रवेश नहीं किया जा सकता है सबसे पहले लो, दूसरी बात कृपा का बल मैं अपने साधन से कर लूंगा ये नहीं उनकी कृपा के द्वारा ही एकमात्र प्राप्त होगा कृपा का बल तीसरा अनुगत्य मैं एक क्षण के लिए एक मिनट मिनट तो बहुत बड़ी चीज है एक निमिष मात्र के लिए मैं स्वतंत्र नहीं हूं श्री मेरी जो अग्रवर्तनी हैं, मैं जिनके यूथ में हूं मुझे जिनके हाथ में समर्पित किया गया है जिनकी मैं पालने दासी हूं उन पालने दासी का श्रीमद गुरुदेव उनका अंगत ग्रहण करके ही मैं पिराईमान हूं तो तीसरी जो चीज है वो तीसरी चीज है अंगत लोग कृपा जो कुछ भी भजन हो रहा है वो कृपा के कारण हो रहा है फिर अलगत्य एक क्षण के लिए भी अलगत्य नहीं छूटा है और चौथी बात सर्वदा मैं ये ध्यान रखूंगी कि मैं कौन हूं मैं श्री किशोरी जी की ये दासी हूं और श्री किशोरी जी ने मुझे इन श्री यूेश्वरी के पास में इन मेरी जो अग्रवर्तनी श्री यूथेश्वरी उनके अनुगता अनुरु जो मंजरी हैं उन गुरु के हाथों इस दासी को सौंपा हुआ है वे गुरुदेव जैसे आदेश देंगे उनके अनुसार ही जिनकी मैं पाले दासी होकर के विराजमान हूं उनके आदेश के अनुसार ही मैं सेवा करूंगी ये भाव धारण करके जो विराजमान है तो भाव्यांग रागाब जो पांथ है पांथ का मतलब है राग मार्ग के जो सेवक हैं राग मार्ग के पथिक हैं राग मार्ग का पथिक कौन होगा जिसके पास में चार चीज है लोभ कृपा आमगत्य और भाव लोभ, कृपा आमगत्य और भाव ये चार चीज जिसके पास में है वो इस मार्ग का पथिक होगा ऐसे रागार्ध राग का जो मार्ग है उसके जो पांथ जो पथिक जन हैं उनके द्वारा ये लीला का स्मरण किया जाता है नैतिक ऐसे श्री श्याम सुंदर की उस नित्य लीला का को मैं प्रणाम कर रहा हूं दैनंदिनी लीला उस लीला को मैं प्रणाम कर रहा हूं दोबारा सुन श्री राधा प्राणबंधो मेरा नि संबंध है राधिका से उनके प्राणबंध श्री श्याम सुंदर है इसलिए श्याम सुंदर मेरे दुबने तैयार हुए ऐसे श्री राधा कृष्ण इन दोनों के चरण कमलियों चरण कमलों की मुझे सेवा करनी है अर्थात मुझे नायक का में भी नहीं भरना मुझे मंजरी बनकर के ही रहना है मुझे नायक भाव धारण नहीं करना है अभाम प्राप्त करने के लिए उनके आलिंगन को प्राप्त करने के लिए काल में भी मेरे हृदय में अभिलाषा नहीं है मेरी अभिलाषा श्री युगल को श्री प्रिया जी को शाम सुंदर से मिलाना अपनी स्वामी को सुख देना स्वामी को शाम सुंदर से मिला करके उनके इष्ट शाम सुंदर उनको सुख प्रदान करना यही मेरा एकमात्र लक्ष्य है इसलिए चरण कमलियों उनके चरण कमलों की मैं सेवा करना चाहता हूं चाहती हूं मैं कैसी हूं या साध्या प्रेम सेवा इस प्रेम सेवा को मैं करना चाहती हूं प्रेम सेवा का तात्पर्य है कि श्री कृष्ण की श्री किशोरी जी की मखेश्वरी क्रियश्वरी सुदेश्वरी के रूप में आराधना नहीं है बल्कि परम सुकुमारी किशोरी लालली अलखलड़ी अलवेली श्री प्रिया जी उनकी मैं सेवा करना चाहती हूं माने अद्भुत लाल माने जिनमें चेष्टाएं हैं ऐसी अलग लड़ी उन श्री प्रिया जी की मैं अद्भुत चेष्टा सेवा करने के लिए प्रवृत्त हो रही हूँ तो प्रेम सेवा करना चाहती हूँ लौकिक संबंध भाव के द्वारा श्री प्रिया श्री निकुंज बिहारी बिहारी उनकी प्रियालाल लाल की मैं सेवा करने के लिए चाह रही हूं ब्रिज चरित्र पर लभ्या ये सेवा कहा से प्राप्त हुई बोले ये सेवा प्राप्त हुई जब मैंने ब्रजवासी जनों के सौभाग्य को देखा उनकी सेवा को देखा तो मेरे हृदय में ये लोभ उत्पन्न हुआ कि आहा इन ब्रजवासियों के अधीन कृष्ण ऐसे हैं हा ये प्रेम मुझे कब मिले कि मैं भी श्री कृष्ण मेरे भी अधीन हो और मैं उनकी सेवा करूं और उनको उनकी इच्छा के अनुसार उनकी वस्तु तो उनको प्रदान करने तो काल लोभ उत्पन्न हुआ जब उनकी लीला का श्रवण किया तब साक्षात प्राप्त व्यायाम ताम प्रत्य मधुना अब मैं उनकी सेवा करना चाहती हूं अब सेवा करते समय मेरी जो स्थिति है वह उपकरण से यदि मैं सेवा करूंगी तो उपकरण सर्वदा सीमित है परंतु मानसी मत्स्य सेवा में मानसी सेवा में उपकरण की परिधि नहीं है उपकरण की सीमाएं नहीं है असीमित सेवा प्राप्त करने के लिए मैं मानसी सेवा करना चाहती हूं यदि वित्तीजा सेवा की जाए और उसमें मानसी नहीं जुड़ी हुई है तो वित्तीजा सेवा केवल अभिमान को बढ़ाने वाली हो जाएगी यदि तनुजा सेवा की जाए शरीर से सेवा की जाए परंतु तो उसके साथ में मानसी नहीं जुड़ी हुई है तो वो सेवा कर्म कांड रिचुअल बन जाएगी जाए। परंतु तो तनुजा दित्तीजा और मानसी तीनों मिली हुई हैं और उनमें मानसी प्रधान है तो मानसी प्रधान होने पर वह राघा सेवा मानसिक प्रधानता होने पर वो राजुका बन जाएगी अन्यथा वो या तो अहम का ईगो का पोषण करने वाली हो जाएगी या वह कर्मकांड कर्म कर्म केवल रिचुअल बन करके रह जाएगी वह सेवा के रूप में तब प्राप्त होगी जबकि वह मानसी होकर के विराजमान मानसी ही, ही परा सेवा होकर के विराजमान है वो मानसी सेवा मैं करूं भाव्यांगा धूपान थे ये राग मार्ग के जो रसिक जन हैं, उनके द्वारा ये सेवा की जाएगी पांथ के दिखाया कि उन जनों में चार चीज होती है इस मार्ग का पथिक होगा वो व्यक्ति जिसमें चार क्वालिटीज होंगी चार क्षमताएं होंगी लोभ, कृपा अनुगत्य और भाव ये चार चीज जिसमें हैं, वो है इस भाव मार्ग का सेवा ऐसे ब्रज के इन में श्री की जो दैनंद लीला हो रही है उस दिनंदी लीला को नैतिकों में उनकी नैतिक लीला का मैं वंदना कर।, कर रही हूँ मैं वंदना कर रही हूँ उसका स्मरण कर रही हूँ और इस प्रकार अपने अभिमान में अवस्थित हो करके जो साधक है वो अंत देह में अवस्थित होकर के श्री प्रिया की लोभ और कृपा इनके बल पर सेवा में प्रवक्त होगी अब वो सेवा में जैसे प्रवुत्त होंगी उसके लिए एक पद्धति निरूपण की और वो पद्धति ये है कि साक्षात लीला में भी प्रवेश किया जा सकता है और एक प्रकार है कि साक्षात लीला में प्रवेश न करके श्रीमद महाप्रभु के माध्यम से लीला में प्रवेश किया जाए साक्षात भी प्रवेश किया जा सकता है परंतु वो गर्मी नहीं आएगी वह ऊर्जा नहीं आएगी जो ऊर्जा श्रीमद महाप्रभु के अनुभ्य के द्वारा यदि तो लीला में प्रवेश किया जाए तो जो ऊर्जा प्राप्त होगी वह साक्षात निकुंज में प्रवेश करने को नहीं होगी इसलिए महाप्रभु हैं स्वयं कृष्ण जो राधा भाव और द्विती से सुगणित हैं ऐसे कृष्ण का जो अनुभव होगा उससे बढ़ के किसी का अनुभव नहीं हो सकता है जीव कोटि का यदि कोई व्यक्ति अनुभव करेगा तो उसका अनुभव स्वरूप जीव है इसलिए अणु ही रहेगा परंतु यदि श्रीमंद महाप्रभु के माध्यम से वह लीला में प्रवेश करेगा तो महाप्रभु विभू ईश्वर परम कृष्ण ऐसी स्थिति से स्थिति श्रीमद महाप्रभु का जो आस्वाद होगा वह विभू आस्वाद होगा अतः विभू महाप्रभु के आस्वाद के साथ में अपने आप को मिला देने पर विभु आस्वाद की प्राप्ति होगी यदि वह बात महाप्रभु की कृपा यदि है उसका अभाव है वो उपस्थित नहीं है महाप्रभु की कृपा और स्वयं यदि लीला में प्रवेश किया जा रहा है तो जीव का अपना स्वरूप अणु है इसलिए आस्वाद की प्राप्ति होगी अणु यहां तक कि महाप्रभु की अपनी जो शक्ति स्वरूप है उनके साथ में भी तादात्म्य प्राप्त करके वो वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती है जो कि साक्षात कृष्ण के अनुभव से प्राप्त होगी क्योंकि आश्रय पदार्थ श्री कृष्ण है बाकी की सब शक्ति रूप है तो न जीव के द्वारा वो वस्तु की प्राप्ति हो सकती है न श्री कृष्ण की शक्तियों के साथ में तादात्मा बंद होकर के वो बात प्राप्त हो सकती है जो के साक्षात स्वरूप श्री कृष्ण के साथ में हो करके जो भाव की प्राप्ति हो सकती है वो किसी दूसरे की नहीं हो सकती है इसलिए रसकों की अष्टकालीन लीला स्मरण करने की एक पद्धति रही कि वे श्रीमंग महाप्रभु की लीला का अष्टकालीन लीला का पहले स्मरण करते हैं जैसे प्रातकाल के समय श्री महाप्रभु श्री श्रीवास पंडित उनकी बगीचे में किसी पुष्प कुंज में शयन कर रहे हैं और महाप्रभु उठे और उठ के अपनी शैया के ऊपर प्रातः स्मरण कर रहे हैं और श्री प्रियालाल की लीला का जैसे स्मरण किया प्रातकालीन निशांत लीला का महाप्रभु जब स्मरण कर रहे हैं तो स्मरण करते करते ही श्रीमद महाप्रभु ने श्री ब्रजुदी में प्रवेश कर और महाप्रभु प्रवेश तो कर रहे हैं सखी के रूप में मंजिल के रूप में और नुकुंज में प्रवेश करके हो सकता है वे का स्वरूप भी बन जाए तो महाप्रभु में तो संभव है महाप्रभु कृष्ण है महाप्रभु विष्णु है महाप्रभु कृष्ण है महाप्रभु श्री निकुंज नायक हैं वे राधिका हैं वे सखी हैं वे मंजरी हैं महाप्रभु तो सब सब भाव तो महाप्रभु ने श्री निकुंज में जिस भाव से प्रवेश किया हम महाप्रभु के शिष्य हैं। महाप्रभु महाप्रभुमाई पंडित यदि अध्यापक हैं, तो हम है उनके शिष्य उनके साथ में ये शिष्य भी जब प्रवेश करेगा तो ये भी जो सखी हैं उनके अनुगत मंजिली रूप में ये भी लीला में प्रवेश कर जाएगा और तो महाप्रभु के तादात्मिक के, के साथ में जो आस्वाद की प्राप्ति होगी वो आस्वाद की प्राप्ति अद्भुत होगी इसी महाप्रभु के अनुगत्य सहित लोग कृपा अनुगत्य और भाव इन चार विशेषताएं उनको अपने व्यक्तित्व में धारण करते हुए साधक जब श्री निकुंज में प्रवेश करेगा तो वह मानसी सेवा करने की सौभाग्य संपत्ति को प्राप्त कर लेगा मानसी सेवा करने का अधिकार संपत्ति उसको प्राप्त हो जाएगी और उस अधिकार संपत्ति को प्राप्त करके श्री युगल सरकार की अष्टकालीन लीला का वह स्मरण करते हुए विराजमान होगा श्रीमद महाप्रभु के श्री में श्री सिद्ध बाबाजी महाराज उनके श्री चरणान श्री पंडित बाबा जी महाराजा गुरुदेव उनके अनुगत्य को ग्रहण करते हुए श्री भावना सार संग्रह जो श्री तात्पाद ने कृपा करके प्रकट किया उनका अनुगत्य ग्रहण करते हुए उस अष्टालीन लीला का स्मरण आगे प्रारंभ करेंगे गुरुशी लाली लाल की जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय राधा रमन गोविंद जय गीताय गौर हरि